अभिगति पार न पावे प विगति पार न पावे प विगति पार न पावे कोई अविगति नाम पुरुष को कहिए अविगति नाम पुरुष को कहिए आगमाय गोचरबाशा अविगत नाम पुरुष को कहिए अगमय अगमयोचरबाशा ताको भेद संत कोई जाने ताको भेद संत कोई जान जा सूरती समो अविगत पार न पावे कोई अविगति पार न पावे कोई अविगति अक्षर से न्यारा अविगति अक्षर जग से न्यारा जाई अभिगत अविगत जग से नारा जी हवा जाई वेद किते बार नहीं पावे वेद कित पार नहीं पावे भूली रहे न लो अविगति पार न पावे कोई अविगति पार न पावे कोई आवि पुरुषा चराचर चरा चर पुरुषा चराचर गति पुरुष चरा पावे कोई आविगत पुरुष चरा चर द न पव कोई चार वेद में ब्रह्मा भूले चार बेद में ब्रह्मा भूले आदि नाम नहीं पाई अविगत पार न पावे कोई अविगति पार न पावे कोई अविगत नाम कि भूत महिमा अविगति नाम कि अद्भुत महिमा सुरति निरति से पाई अविगत नाम द्भुत महिमा सुरति निरति से पाय दासकबीर अमरपुर बसीी दासक कबीर अमरपुर वी हंसा लोक पठाई अविगति पार न पावे कोई अभिगति पार न पावे कोई बिल्कुल सही बात कहा है आपने साहब कबीर की जय हो एकदम सही बात है अभिगति पार न का पावे कोई उस नाम उस निर्गुण उस अभिगत जिसका कभी नाश नहीं होता जो सदैव है जो स्वयं स्वयंभू है बस है उस अविगत जिसका कभी नाश नहीं होता अविनाशी है उसका पार किसी को नहीं मिल पाता क्योंकि अनंत है इन है, उसका पार पाना मुश्किल है तो अभिगत पार न पावा कोई अभिगत उस नाम उस निर्ण, निर्ण उस निर्वाण का पार कोई नहीं पा पाया अभिगत नाम पुरुष को कही अगम अगोचर वाशा वह अभिगत अर्थात जो शाश्वत है सनातन है चिरंतन है निर्गुण है या नाम है उस अभिगत का ही नाम पुरुष है। वही पुरुष और वही पुरुष ने दो रूप धारण कर लिया प्रकृति का भी रूप धारण कर लिया पुरुष और प्रकृति एक ही दो भागों में विभक्त हो गया एक चेतन हो गया एक जड़ हो गया एक पुरुष हो गया एक स्त्री हो गया प्रकृति हो गया ये फिर इन दोनों के मिलौनी से ये समस्त अन ब्रह्मांड की रचना होगी लेकिन तत्व केवल एक है जो अविगत है जिसका कभी नाश नहीं होता निर्वाण है अनाम है तो अविकत नाम पुरुष को कहिए अगम अगोचर बासा ये अगम अगोचर जहाँ नहीं जाया जाता ऐसा है लेकिन जाया भी जाता है अनुभव भी किया जाता है अगम जहाँ जाया नहीं जाता फिर भी जाते गोचर जहाँ चला नहीं जा सकता तो वहाँ भी जाती अगर अलग खगोचर बासा ता का भेद संत को जाने अब इसका भेद इस अभिगत का भेद बिरला संत ही जानते बिरला संत जो रियल में है पूर्ण पुरुष वही जान पाते और ढोंगी संत तो नहीं जान पाते है न लेकिन जो रियल में संत हैं कबीर साहब रैदास जी ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं आज भी हैं और ये जान पाते हैं उस अभिगत के उस नाम को ताको भेद संत कोई जाने जाकी सूरत समोई जिसकी सूरत उसमें समा गई जो बूद सागर में इस विराट अस्तित्व में मिल गया है बस वही जान पाता है उसके रहस्य अभिगत अक्षर जग से नारा ये जो अभिगत है अक्षर है इसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता है इसलिए कहा गया कि अभिगत अक्षर जग से नारा ये जग अर्थात संसार से अलग थलग संसार में भी संसार ही भी उसमें है लेकिन फिर भी अलग जैसे हमारे अंदर आकाश है और आकाश बाहर भी है हम खुद आकाश में है लेकिन हमारे अंदर आकाश होती हुए भी, भी आकाश का अस्तित्व तो अलग भी है सीधी सी बात है क्योंकि वेद वेदंत ही नहीं करता चित्र जल पाओ गगन समीरा पंचरचिति अधम शरीरा ये पांच तत्व हैं, इसमें तो, है, इस तो आकाश ही है पृथ्वी भी, भी है पृथ्वी अलग भी ऐसे <laughs> ही है तो सूर्य हाँ अभी गृक्ष तो जग से न्यारा ये जो अक्षर है परम अक्षर है नि अक्षर ये जो है जग में होती हुई जग से न्यारा भी लेकिन इसका वर्णन जिभ्या कहा ना जाइए ये जीव से ये जीवा से माणी से इसका वर्णन नहीं हो पा उसका वर्णन हो ही नहीं सकता वो तो वर्णन आतीत है वर्णन से परे लेकिन संत कुछ शब्दों में बांध कर संकेत किए वर्ण नहीं है ये वली संकेत है ताकि मानवता उसे समझकर उधर को चल पाए कभी ने संतों ने कही जन कहाँ के गूंगे के रिसर करा अब तो गुंगा को मीठा पल खिला दो फिर पूछो कितना तो था कहाँ बताएगा वो बस यही बात इसीलिए कहे कि जिहवा उसका वर्णन नहीं कर सकते वो तो वर्ण अतीत है तो जिभ्या कहा न जाए वेद कितिब पार नहीं पाए भूल रहे नर लोई ये वेद कितिब जो भी साथ ये सब चीजें हैं ये भी पार नहीं पा सकती उसका क्योंकि शब्द उस तो उसमें बने हैं उस शब्द से परे शब्दातीत <laughs> है अरे वो सभी संकेत ही हैं किसी संतों के माध्यम से है न तो वो बात है तो संकेत वो तो शब्दातीत है शब्द से परे अब आकाश को मुट्ठी में बांधने चलो तो मुट्ठी तो बंध जाएगी लेकिन आकाश बाहर आ जाए बस यही बात मुट्ठी बंद गई आकाश बाहर मनुष्य निराकार उस अभिगत को हम शब्द में बांधने चले शब्द तो बन जाएगा लेकिन वो बात ठीक ये चीजें हैं जिभ्या कारण बीत कितने पार नहीं पावे, भूल रहे नर लोई अभिगत पुरुष चराचर व्यापे अब देखा फिर कहो तू बात कि वही अभिगत पुरुष वही अनाम वही निरान चर और अचर सभी जड़ चेतन वस्तुओं में विद्यमान है चर और अचर दोनों में अर्थात जड़ और चेतन चर और अचर व्यापक भेद न पाओ कि इसका भेद सभी लोग नहीं जान पाते कोई भेद नहीं पा पाता कि कैसे है बस देखते हैं पेड़ है बस देखते हैं आदमी है भाई पेड़ और आदमी तो हो गया पेड़ अचर हो गया आदमी चर हो गया चलने वाला हो गया अचर जो न चलने वाला हो तो चर और अचर अब दोनों में वह है आदि वो नहीं रहेगा तो आदमी चल नहीं पाएगा अभी निकल जाए वो तो डेड बॉडी हो जाएगा आदि उसमें ऊर्जा ना हो उसकी तो पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा अभी ऊर्जा ना मिले उसको फिर सूख जाएगा तो सब में चर और अचर सब में वो व्याप्त है <coughs> लेकिन उसका भेद पाना महाकठिन है और सरल भी है संतों की मर्जी संतों की कृपा उनके बताए मार्ग पर चलकर हम इसका अनुभव कर सकते हैं तो अभिगत पुरुष चराचर व्यापक भेद न पावे कोई चार वेद में ब्रह्मा भूले आदि नाम नहीं पाए यहाँ तक कह दे कि ये ब्रह्मा भी चारों वेद की कर रचना करके वो भुलाए गए वही में और वही चारों वेदवा में संसारों भूलाए कि वेद में ते लिखा है वेद में ते लिखा है अब वेद का रहस्य कहाँ से जान पूरा अब वो कह कहें कि चार वेद में ब्रह्मा भूले आदि नाम नहीं पाए आदि नाम है लोग उनके ना पता चला क्यों आदि नाम हो का ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी जगह पर उचित है भगवान है लेकिन इन लोगों को भी वो आदि नाम पते नहीं है कि क्या है आदि नाम तो आदि नाम नहीं पाए अभिगत नाम की अद्भुत महिमा सूरत निरत से पाई कह रहे हैं कि अभिगत नाम वह जो सनातन नाम है उस जो अनाम है उसकी अद्भुत महिमा है महिमा बड़ी विचित्र है अद्भुत है विचित्र है सूरत निरत से पाई ये सूरत और नीरति से उसको जाना जा सकता है सूरत मतलब ईश्वर की तरफ प्रेम निरति मतलब इस संसार से जो लगाव है उससे हटना और सूरत मतलब ईश्वर सदगुरु के बताए मार्ग से चलकर कर वहाँ तक उसमें ध्यान लगाना यही सूरत निरति इसको कबीर साहब ने सीधे कहा लव लागत लागत लागी आ भव भागत भागत भागी अर्थात ईश्वर सदगुरु से प्रेम लगते लगते लगता है और यह संसार से जो राग बन गया है वह छूटते छूटते छूटता है इतना आसान नहीं है दोनों कठिन अब जितना ही लव लगेगा उतना ही भाव भगेगा अर्थात हम जितना ही सदगुरु की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे हम संसार से उतना ही वीरत होते जाएंगे तो इसलिए करें कि अभिगत नाम की अद्भुत महिमा सूरज निरत से पाए दास कमीर अमरपुरवासी अब साहब कबीर दास कबीर कहते हम तो अमरपुर के निवासी हैं भाई अमरपुर के निवासी सभी हैं लेकिन भूल से अपने को विदेश में रहना मान बैठे हैं और वही में प्रिय मानते हैं भाई सब तो अमरपुर का ही वासी है अर्थात सभी नाम सबका नाम ही है कि सब अमरपुर का वासी है कबीर साहब लेकिन अपने के मान लेने हम अमरपुर के वासी है ना यहाँ तो सब के नहीं हैं हम जमुनीयपुर है के वासी <laughs> तो ये जो है दास कबीरा अमरपुर वासी हंसा लोक पठाई अमरपुर वासी हैं और हंसों को उस लोक में पठाते अर्थात जो काग से हंस बन जाएंगे वही तो पहुंच पाएंगे हम लोग और जब तक काग बने रहेंगे तो कहाँ से पहुंचेंगे तो हंसा लोक अमरपुरवासी कोई अमरपुरवासी ही अमरपुर तक ले जा सकता है यदि कोई दूसरी जगह का वासी है तो वहाँ भले ले जाए लेकिन अमरपुर कहाँ ले जाए अमरपुर का वासी ही किसी को अमरपुर का दर्शन करा सकता है और अमरपुर ले जा सकता है यस